तुमने अभी-अभी मोगली की आवाज सुनी? नहीं राधा, पहले अपनी प्रार्थना पूरी कर लो। सच माँ, मोगली की आवाज थी, लेकिन किसी जानवर के तरह लगती थी, हाँ? चलो जल्दी करो जल्दी जल के देखते हैं ना कहाँ लिखे गया होगा जादा दूर तो क्या होगा तो क्या चोर को अच्छा सबक सिखाएंगे हाँ हाँ अभी छोड़ेंगे नहीं इतना आसानी से वो छोड़ेंगे चलो अरे चलो अरे क्या हुआ ये पैरों से निशान तो यहाँ हैं इस तरफ गया होगा ठीक है बलदेव जल्दी चलो चलो चलो चलो दोस्तों, अब हमें जंगल में वापस जाना होगा, लेकिन इसकी खाल का क्या करें? मेरे ख्याल से इसे ले जाकर सभा स्थान पर रखना चाहिए। अप्रूठ ठीक कहता है, हम दुनिया को दिखा देंगे कि कानून के दुश्मन शेरखान को हमने मारा है। मोगली, तुम्हारा क्या कहना है? मैं तुम सबको निराश नहीं करना चाहता मैंने तुम्हारी बकवास सुन ली जंगली लड़के, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लड़का झूठा है। अगर ये शिकार कर सकता है, तो इसे आदम खोर शेर का शिकार करने के लिए कहो, जिससे हमारी जान को खतरा है। कहो कैसी रही? मोगली। आदम खोर का नाम ही शेरखान है। हाँ, हाँ। अगर उसने दुबारा हमला किया, त बेवकूफ लड़के, तुमने गलती से बहुत बड़ी बात बोल दी है। अब तुम मुकर नहीं सकते। तुमने हम सबके सामने शेरकोप पकड़ने की कसम खाई है। जाओ और पकड़ो उसे। इसीलिए मुझे शेर खान की खाल चाहिए ताकि मैं गांव ले जाके बलदेव को दिखा सकूं। तुम बड़े शौक से ले जा सकते हो मोगली। खाल के असली हकदार तो तुम हो। मैं अकेला ही नहीं, अकडू और पकडू भी इस खाल के हकदार हैं। हम्म,、hmm. hmm. बेशक तुम इसे गांव ले जाओ। हमें कोई ऐतराज़ नहीं मोगली। लेकिन गांववालों को दिखाकर झुन में वापस जरूर ले आना। क्यों? लीला को दिखाना है। अकडू। हाहाहा। <laughs> <laughs> अब ज़्यादा परेशान ना हो पकडू अब जीत की खुशी मनाने का बंदोबस्त करते हैं। बहुत अच्छा भगीरath बड़ा मजा आएगा। सावधान दोस्तों मनुष्य आ रहे हैं। उनमें से एक के पास हथियार है। क्या? सावधान! शुक्रिया चिल। छुप जाओ। अरे हमारी बहन से हमारी बहन से अरे वो तो मेरी बहन से अपनी हमारी बहन से मिल गई अरे बावा अच्छा हाँ जंगली लड़का जंगली लड़का जंगली लड़का भी ये तब अपनी बहन से खेलो ठीक है जाओ हाँ हाँ बोल दे ठीक है आखिर मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया बहन से चुराना बहुत बड़ा जुर्म है � मैंने तुम्हारी बहन से नहीं चुराई, इन्होंने मुझे शेरखान को मारने में मदद की है। झूठ लड़के, झूठ मत बोल, तुम बहन से चुराते पकड़े गए हो, तो मैं इसकी सजा मिलेगी, हाँ? शेर, पीछे आओ। ये तो वही शेर है जिसने गांव पर हमला किया था। हाँ, शेरखान, वही आदमखोर शेर, मैंने मारा इसी। क्य なんで私は何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの何を言うの क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने इस छोटी सी मशाल से इतने बड़े शेर को मार डाला? नहीं, ये भी तो था मेरे पास भोला दादाधिका चाकू। सुना तुम सबने? ये क्या कह रहा है? इसने शेर को मार डाला एक मशाल और एक चाकू के साथ। <laughs> अरे जंगली लड़के, तूने क्या हमें बेवकूफ समझा है? तू कभी भी श <laughs> हम इस जंगली लड़के को छोड़ेंगे नहीं हाँ हम इसे छोड़ेंगे नहीं कहीं छोड़ेंगे जरूर जरूर जाओ मुझे ऐसा लगता है लड़का झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी हमें सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए विंदु ढूंढो शायद कोई सुराग मिल जाए बलदेव हाँ कुछ मिला तुम्हें हाँ वहाँ दो सियारों की लाशें पड़ी हुई हैं उनके बदन पर भैंसों के सिंगों के निशान हैं हाँ भैंसों के सिंगों के निशान बहुत अच्छे हमें सबूत मिल गया है लड़के शेर चक्कू से नहीं मारा भैंसों ने मारा है हम्म क्यों दोस्तों क्या कहते हो मेरी मानो ये लड़का झूठ बोल रहा है हाँ हाँ, हाँ ये ल अब शेर पर हमारा हक है हाँ बिल्कुल चलो चलो अपने शेर को जरा नजदीक से देखते हैं हाँ चलो चलो चलो काफी शेर बड़ा चली चली चली बादे, बादे, बादे, बादे बादे, शेर है हाँ मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा शेर तो कभी नहीं देखा जरा इसकी आँख तो देखो कितनी खतरनाक लगती है और ये जंगली लड़का अकेले तो इसे कभी मार ही नहीं सकता हाँ य पहले इसने हमारी भैंसें चुराई और अब शेर को मारने का इनाम भी लेना चाहता है। मेरे ख्याल से इस अपराध की इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ मिलनी ही चाहिए। बिजली में बंद कर देंगे। हाँ, फेंक दो, दो फेक उसे, बंदों। ये, ये वही ना बात। इस लड़के से हम बाद हाँ रुक जाओ तुम्हें शेर खान की खाल को जलाने का कोई हक नहीं है मैं हमेशा पकड़े हुए जानवरों को ऐसे ही जलाता हूँ इसे हटो जंगली लड़के तुम पहले बहुत तंग कर चुके हो रुक जाओ अगर तुमने इसे जला दिया तो मेरे दोस्त बहुत गुस्सा होंगे तुम हरे दोस्त यहाँ तो कोई ऐसा नहीं जैसे तुम अ बकवास बंद करो लड़के। अब और झूठ मत बोलो। ये झूठ नहीं। मत जलाओ इसे बलदेव। खड़ो। <laughs> अरे, छोड़ो मुझे। हम्म। अब तुम नहीं बचे होगे। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> का बलदेव मैं झूठ नहीं बोल रहा था ये मेरे दोस्त हैं जिन्होंने शेरखान को मारने में, में मेरी मदद की है ठीक है ठीक है मैं मानता हूँ मैंने कसम खाई थी और पूरी की मैंने जो वादा किया था उसे निभाया है कल मैं इसकी खाल गांव में लाऊंगा तभी सभी को विश्वास हो जाएगा कि मैंने ही से मारा है なお、ちゃんかとめ。 ジンキーパジャーにサニアッバナムウィヘアッホティー गया, वो जंगली लर्का आगया, वो जंगली लर्का आगया वाले सभी खट्टे हैं, इंतजार कर रहे हैं। いい マーグリー Radha? マーグリー今日は何をしてるの何をしてるの何をしてるの ハメネプナワダプラキアデコ、アプニアコンセデコアウデルティギュナトメーラカカテラフルナイシェルバデルケタダナユシシェルコマライジュケタウハメネコマライシェル और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए इसकी खाल में अपने साथ लेके आया हूँ। देखो, अब यकीन आया?、Hmm. मेरी बात सुनो, ये देखने में मनुष्य लगता है, लेकिन असलियत में ये भेड़िया है, आधा भेड़िया और आधा मनुष्य। दोस्तों, तुमने भी तो देखा था, हाँ, मैं वही था। ये जानवर की तरह चिल्लाया और अचानक सब भेड़िये इकट्ठे हो गए। सिर्फ भेड़िये ही नहीं, एक काला तेंदुआ भी था और एक रीच मेरे घर जितना बड़ा और एक सांप, पेड़ के तने जितना मोटा सांप। बल्दे विस लड़के के बारे में बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये लड़का शैतान है, पक्का शैतान। सुन लि� चले जाओ यहाँ से शैतान हाँ, हाँ हाँ चले जाओ चले जाओ यहाँ से बदल देना चाहिए हाँ चले जाओ यहाँ से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मोगली भी हमारी तरह एक इंसान है उसके पास भी हाथ हैं पाँव हैं दिल है हाँ ये सच है मोगली हम सबसे अलग दिखता है क्योंकि वो जंगल में बड़ा हुआ है ये झूठा है シェイターンへい チェレジャーシェタン。 चले जाओ शैतान होते हों तो, हमारे गांव से चले जाओ यहां से मारो इसे मारो बदन मारो मारो मारो इसे शैतान है चले जाओ शैतान चले जाओ शैतान चले जाओ शैतान चले जाओ शैतान चले जाओ शैतान चले जाओ शैतान चले जाओ शैतान चले जाओ शैतान चले जाओ यहां से चले जाओ शैतान चले जाओ यहां नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सामने से हट जाओ राधा। हट जाओ राधा, मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा। एक, दो, रुक जाओ, राधा। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं, तुम जानती हो राधा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे जाना ही होगा। तुम्हारे परिवार का मुझपे बहुत एहसान है, उन्होंने मुझे बह मैं उन्हें नहीं भूल सकता रादा और तुम्हें तो कभी नहीं अच्छा रादा चलता हूँ अच्छा रादा चलता हूँ शेर की खाल पर मेरा हक है रुप जाओ मैं कहता हूँ लड़के सुना नहीं तुमने ठैरो हाँ I'm <laughs> sorry. हाँ रहना ठीक नहीं हम्म अच्छा मोगली अलविदा मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी अंगल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मोगली। तुम्हें बधाई देने के लिए शेरखान को मारना बहुत बड़ी जीत थी। हाँ मोगली, शेरखान का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुमने उससे लड़ने का साहस किया और जीत भी गए। तुम भी तो साथ थे। हमने तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है मोगली। शेरखा�